भारतीय दर्शन सांख्य दर्शन किसी कार्य में किसी कार्य को करने के समय मन में किया जाए या न किया जाए इस प्रकार जो संकल्प विकल्प होता है वह मन का धर्म है स्वरूप है अहंकार के तामस अंश से शब्द तन्मात्रा, स्पर्श तन्मात्रा, रूप तन्मात्रा, रस तन्मात्रा तथा गंध तन्मात्रा ये पांच तन्मात्राएँ अभिव्यक्त होती है ये सभी तामसिक स्वरूप ही हैं तन्मात्र शब्द का अर्थ है तदेव इति तन्मात्र अर्थात वही शब्द के आगे मात्र शब्द लगाने का अभिप्राय है उस शब्द के अर्थ को सीमित करना अर्थात शब्द तन्मात्र का अर्थ है शब्द ही और कुछ भी नहीं कहने का अभिप्राय है कि शब्द स्पर्श रूप रस और गंध ये पांचों धर्म अपने शुद्ध रूप में पृथक पृथक अहंकार से अभिव्यक्त होते हैं इनमें परस्पर कोई भी संबंध नहीं है अहंकार से ये पांच स्थूल तत्व उत्पन्न होते हैं परंतु ये फिर भी स्वयं अविशेष अर्थात सूक्ष्म ही हैं ये अहंकार से उत्पन्न होने के कारण स्वयं विकृति है किंतु पश्चात आकाश आदि स्थूल तत्वों को उत्पन्न करने के कारण प्रकृति भी है इसलिए पांच प्रकृति विकृति है ये सूक्ष्म हैं, अति है अतिवें अविशेष कहा जाता है शब्द तन्मात्रा आदि पांच पृथक पृथक अहंकार से उत्पन्न हुए हैं इस परिणाम की प्रक्रिया में यद्यपि ये पांच अहंकार से उत्पन्न हुए हैं अहंकार का तामस रूप इन पाँचों में समान रूप से पृथक पृथक वर्तमान है फिर भी ये परस्पर मिले हुए नहीं हैं। अतएव इनसे जो आगे सृष्टि होगी वह स्वतंत्र रूप में पृथक पृथक होगी अर्थात शब्द तन्मात्रा से आकाश स्पर्श तन मात्रा से वायु रूप तन्मात्रा से तेजस रस तन्मात्रा से जल तथा गंध तन्मात्रा से पृथ्वी पृथक पृथक अभिव्यक्त होते हैं यही पाँच भूतों की सृष्टि है ये भूत सांख्य मत में स्थूलतम पदार्थ है अति उन्हें विशेष अर्थात स्थूलकारिका में कहा है इसी कारण इसे लोग महाभूत भी कहते हैं अर्थात शब्द आदि सूक्ष्म भूत हैं और उनसे क्रमशः आकाश आदि स्थूल महाभूत अभिव्यक्त होते हैं फिर भी यह सर्वदा स्मरण रखना है कि ये स्थूल महाभूत एक प्रकार से परमाणु स्वरूप ही है अतएव ये न्याय वैशेषिक के महाभूतों से बहुत सूक्ष्म हैं अर्थात सांख्य के स्थूल महाभूत हैं किंतु न्याय वैशेषिक के ये परमाणु ही हैं यह अवश्य ध्यान में रखना चाहिए कि न्याय वैशेषिक के परमाणु के समान सांख्य के ये पांच भूत न्याय वैशेषिक के स्थल महाभूतों के समान जैसा कि कुछ टीकाकारों ने समझा है कदापि नहीं है शब्द तन से आकाश उत्पन्न होता है और उसमें शब्द है स्पर्श तन्मात्रा से वायु उत्पन्न होती है और उसमें स्पर्श है रूप तन्मात्रा से तेजस जिसमें रूप है रस तन्मात्रा से जल जिसमें रस है तथा गंध तन्मात्रा से पृथ्वी जिसमें गंध है उत्पन्न होते हैं ये स्थूल है अतएव शांत घोर तथा मूढ़ है इसे अच्छी तरह समझने के लिए निम्नलिखित बातों को ध्यान में अवश्य रखना चाहिए न्याय वैशेषिक मत में पृथ्वी जल तेजस तथा वायु इन चार कार्य रूप स्थूल द्रव्यों का सबसे सूक्ष्म अतएव नित्य द्रव्य है इन चारों का परमाणु अर्थात स्थूल कार्य रूप पृथ्वी छोटी होते होते एक ऐसी अवस्था में पहुँच जाती है जिसका उसके बाद विभाग नहीं किया जा सकता है उस पृथ्वी की वही अवस्था चरम अवस्था है उस पृथ्वी का सबसे छोटा हिस्सा नहीं हो सकता है अत वह नित्य है उसी को पृथ्वी का परमाणु भी कहते हैं इस पृथ्वी परमाणु में पृथ्वी द्रव्य है और साथ साथ उसके गंध आदि कुछ गुण है अर्थात यह परमाणु रूपा पृथ्वी भी गुणवती है इसी प्रकार जल के परमाणु हैं और वे भी द्रव्य और गुण से युक्त अर्थात गुणवान हैं। तेजस के परमाणु भी द्रव्य और गुण से युक्त अर्थात गुणवान है तथा वायु के भी परमाणु द्रव्य और गुण से युक्त अर्थात गुणवान है पृथ्वी परमाणु बराबर द्रव्य धन गुण गंध दली परमाणु बराबर द्रव्य धन गुण रस तेजस परमाणु बराबर द्रव्य धन गुण रूप वायु परमाणु बराबर द्रव्य धन गुण स्पर्श तत्वों की अभिव्यक्ति न्याय वैशेषिक मत के अनुसार उनके सूक्षतम भूतों का स्वरूप ऊपर दिखलाया गया अब सांख्य मत का विचार किया जाता है सांख्य मत में परिणाम होता है प्रकृति से क्रमशः तत्वों की अभिव्यक्ति होती है जिसका स्वरूप निम्नलिखित प्रकार से निरूपित किया जा सकता है